हमने यह मान रखा है कि जो पीछे होता था उसको परंपरा करें यहां पर उसको परंपरा नहीं करें आगे के लिए जो हमने अवसर बना दिया वो परंपरा है जैसे मानव शरीर में परंपरा है मानव शरीर की परंपरा है यानी एक महिला पुरुष शरीर मिलकर वापस बच्चों को तैयार करते हैं और वो सदा सदा सदा सदा वो बच्चे सरवाइव करते हैं मतलब उस प्रकार से उन बच्चों से फिर बच्चे पैदा होते हैं और पहले वाले बच्चे और उनके माता पिता और उनके माता पिता वो सब समान हैं शरीर रचना के रूप में उसको परंपरा कहते हैं ऐसा नहीं हुआ कि पहले का शरीर बहुत विकसित था और बाद में धीरे धीरे उसकी है ना शरीर परंपरा नीचे चली गई ऐसा नहीं है अगर नीचे चली गई का मतलब ही है कि परंपरा नहीं हुई कोई चीज नीचे चली गई वो परंपरा नहीं हो सकती है ये थोड़ा कड़वा है इसको बचाना पड़ेगा तो प्रकृति में पदार्थ अवस्था की परंपरा है या नहीं उसका क्या मतलब पानी <laughs> हजार साल पहले लाख साल पहले जैसा था जैसा आचरण था जैसा स्वभाव था वैसे ही है वैसे ही रहता है उसको कह रहे हैं पदार्थ अवस्था की परंपरा है प्राणावस्था वनस्पति है ना, जैसा था कोशिकाएँ जैसी थी वो डीएनए के आधार पर उनकी परंपरा है आम के आम के पेड़ में आम ही लगता है इसको बोला परंपरा। और आम के बीच से पुनः आम का पेड़ उगता है इसको बोला परंपरा। गाय का बच्चा गाय का ही रहता है गाय पैदा होती है ना कि कुत्ता पैदा हो जाता है तो उसको कह रहे हैं कि जीवों में भी परंपरा है इन तीनों की परंपरा अब तक बन चुकी है मानव में बात करेंगे तो मानव शरीर की बात हम करें उसकी भी परंपरा है क्योंकि मानव शरीर जो है वो वनस्पति है कोशिका है तो मानव शरीर की परंपरा बन चुकी है ये धरती पर परंपरा किसकी बनना शेष है मानव की आज एक इंसान का बच्चा क्या बनेगा नहीं पता है इंजीनियर का बेटा डॉक्टर डॉक्टर का बेचा किसान किसान का बेचा चोर चोर का बेटा नेता नेता का बेटा साधु साधु का बेटा फिर से इंजीनियर कुछ का कुछ हो रहा है। मानव में एक निश्चित आचरण की हम पहचान अभी तक नहीं कर पाए इसी को कह रहे हैं कि परंपरा का अभाव है हमारा पीछे का इतिहास को परंपरा नहीं कहते हैं इतिहास पुनः यदि वर्तमान नहीं बना उसका नाम है परंपरा का अभाव कितना भी अच्छा हो यदि वो उसकी निरंतरता नहीं बनी उसका मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ उसमें कमी थी अगली पीढ़ी उसको स्वीकार नहीं कर पाई किन्हीं भी कारणों से हो सकता है लेकिन वो परंपरावादी परम्परादायी आचरण नहीं बनाए अब चूंकि मानव इस पूरी प्रकृति में सबसे विकसित इकाई है और यदि मानव की परंपरा नहीं बनी मानवीय परंपरा जिसको कह रहे हैं तो ये निश्चित मानव कि मानव अमानवीय परम्परा में जिएगा तो नीचे की जो तीन इकाइयाँ हैं उनकी परंपरा पर भी प्रश्न लगा हुआ है आज कितने दिन वनस्पति रहेगी कौन कौन से जीव रहेंगे कि रहेंगे बल्कि ये धरती बचेगी कि नहीं बचेगी इस पर भी संकट है क्योंकि सबसे विकसित मानव है और मानव यदि परंपरा विहीन रह गया तो नीचे की सभी इकाइयों का कोई अस्तित्व निश्चित नहीं है आप और हम सबका जो भी दुख है दर्द है तनाव है पीड़ा है पॉल्यूशन है फ्रस्ट्रेशन है टेम्परेचर है डिप्रेशन है है न जो कुछ भी दिक्कतें हैं वो सर्फ सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर है कि मानव में अब तक मानवीय परंपरा हम स्थापित नहीं कर पाए हैं तमाम ज्ञान होने के बाद तमाम विज्ञान होने के बाद तमाम विवेक होने के बावजूद हालत ये है अद्भुत भाई ठीक है कि नहीं है आज शिक्षा में कोई परंपरा को हम पहचान नहीं पा रहे हैं शिक्षा से कोई मानवीय आचरण को हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं आज व्यवस्था से कोई मानवीय व्यवस्था को हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं संविधान में मानवीय संविधान नहीं है और बिलीफ सिस्टम में तो देखा रहस है रहस्य रहस्य है या नहीं है? पीछे सत्र में उन्होंने अपना एक शेयरिंग किया ही ये बहुत खूबसूरत शेयरिंग है आप लोग भी ऐसा शेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि हम सब भी पूरी जिंदगी जिए हैं कुछ ऑब्जर्वेशन हमने किए ही हैं तो उनको ठीक से देखने का समझने का ये सब रिव्यू करने का मौका होता है तब ये निकल के आया कि क्या अकेले में एक एक आदमी दो दो आदमी कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तमाम काम कर रहे हैं भाई उसमें अच्छे काम करने वालों की संख्या नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन वो सारे अच्छे काम किसी व्यक्तिवादी कटघरे में ही रह गए हैं व्यक्तिवादी कटकरे का मतलब क्या हुआ हो सकता है उसकी ब्रांचेस बहुत सारी हों हो सकता है उसके अनुयायी बहुत सारे हों लेकिन यदि वो परंपरा को छुआ नहीं है तो वो एक कल्ट है क्या है वो ठीक है ना? यदि आज जीवन विद्या के बात हम करें यदि ये, ये परंपरा को नहीं खड़ा करता है तो ये भी एक कल्ट है इंडिविजुअली ऐसे बहुत सारे आश्रम हो सकते हैं ऐसे बहुत सारी जगह हो सकती है जहाँ पर लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे होंगे ऐसे अच्छे काम से मानव जाति को क्या मिला ये देखने की बात है अब तक तो हम ये सोचे कि अपना भला हो जाए बस बहुत है तो पूरी मानव जाति के अर्थ में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए नहीं कर पाए इसको देखने की बात है आज आप देखिए कोई समय में जैसे मैंने कहा कि शिक्षा जंगल युग से शुरू हुई तमाम बातें हुई बाद में उसमें काफ़ी कुछ ईश्वर केंद्रित है ना शिक्षा शुरू हुई सारा होते होते होते आज शिक्षा कहाँ पहुंचा आज सारा शिक्षा पूरी दुनिया का है न भौतिकवादी शिक्षा है पूरे वर्ल्ड का ठीक है ये बात अब तो शिक्षा में किसी भी जगह की शिक्षा में आदर्शवाद का कोई निशान ही नहीं है, है ना भौतिकवादी हो गया आदर्शवादी था तब भी पूरा नहीं पड़ा भौतिकवादी हो गया तब भी पूरा नहीं पड़ेगा जब तक हम खुद ही मानव का ठीक ठीक अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो यहां जितनी चीजें मैंने लिखी थी हम मानव को उसी आधार पर पहचानते हैं क्या क्या लिखा था याद है आपको रूप है पद है बल है पैसा है शरीर है संवेदनाएं है, है संग्रह है सुविधा है। इसके आधार पर जब हम मानव को पहचानने जाते हैं यही हमारी सबसे बड़ी अयोग्यता है और यही वो जगह है जहां से हम हम शोषण अपने को शोषण कराने का एक दरवाजा खोल के रखे रहते हैं कोई कारण ही नहीं है कि आप रूप पद बल धन है ना रूप से पद से बल से धन से भाषा से सुविधा से संग्रह से इत्यादि चीजों से आप प्रभावित नहीं हो और कोई आपका शोषण कर ले संभव ही नहीं है क्या कहा यदि मैं खुद रूप पद बल धन भाषा शरीर गोरा काला हिंदू मुस्लिम है ना सिख ईसाई सुविधा संग्रह के आधार पर चीजों को जब तोलता हूं तब ही केवल मेरा शोषण हो सकता है उससे उसके अलावा शोषण होने की जगह ही नहीं है तो शोषण की प्रक्रिया में एक शोषक है एक शोषित है दोनों ही अयोग्य हैं, दोनों ही अयोग्य हैं। इसी विधि से शोषण होता है अगर ये बात हमको समझ में आ जाए ये बात हमको समझ में आ जाए तो ये जो वन साइडेड हम रोना रोते रहते हैं इसने ये कर दिया उसने ये कर दिया तिसने ये कर दिया है ना इसको हम ठीक ठीक समझ पाएँ रोने से क्या होने वाला है है ना ये समझ में आ जाए कि हम अभी तक मानव का अध्ययन नहीं कर पाए मानव को रूप पद बल धन शरीर नाक का, आँख कान इसके आधार पर हम पहचानते रहे हैं इसी से हम प्रभावित होते रहे हैं इसी से हमारा शोषण हुआ है हमने खुद ने अपने में दरवाजे खोल कर रखे आज भी रखे हुए हैं आज भी कोई बहुत धनवान आ जाए आपके बाजू में बैठ जाए पता लग जाए अच्छा ये इतना बड़ा है पैर की कप कपी आना शुरू तो तो शोषण हो गई सर्वाधिक शोषण किस बात से हुआ हाँ है ना तो आज देखेंगे तो रूप बल धन तो है ही अब देखेंगे तो भाषा से शोषण हो रहा है एक अच्छी भाषा आपके सामने बोल दे हम लोग उसी में अपने को है ना उसी में अपन सर्वस्व लुटा बैठते हैं भाषा से ही है ना मैं तो हमेशा मजाक में बोलते ही हूं कि हिंदी बोलने वाले को हिंदुस्तान में यह सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है और यदि हिंदुस्तान में अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो तो यह नहीं सोचना पड़ता है बोलना क्या है बोलते रहो अंग्रेजी में कुछ भी उतने पर्याप्त है आधा घंटा अंग्रेजी में कुछ बोले यू नो दैट व्हाट आई वीन टू से दैट दिस इज वन हो गया कदम काम इतने आधे विकेट गिरी गए एक अच्छी भाषा जैसे मैंने बोला आई लव यू ये क्या है ये एक भाव भी हो सकता है नहीं तो एक भाषा भी हो सकती है है ना तो जब तक हम भाव में जागृत नहीं है हमको यही समझ में नहीं आया कि आय का मतलब क्या है दो कितना झंझट है इसमें झंझट देखिए ये तीन शब्द है इसमें आय लव यू जब आय क्या है यही नहीं पता है तो यू क्या है ये क्या क्या पता होगा ये दोनों लापता पता है अभी आय का पता नहीं यू का पता नहीं है. तो लव के नाम पे क्या हो सकता है धोखा <laughs> तो लव के नाम पे धोखा नहीं हो रहा है क्योंकि हमको पता नहीं है इसलिए धोखा हो रहा है किसी ने आयो भी बोला उसी में हमको गुस्सा आ गया प्यार आ गया है ना बड़ा भाव आ गया गाल लाल हो गया नहीं तो मारने की इच्छा हो गई ये हो गया वो हो गया इसमें क्या दिक्कत हो गया इतना तो भाई मतलब क्या क्या कोई आपको बोला आय लो इधर बता दे आई का मतलब क्या होता है बता दे भाई यू का मतलब बता दे तो लव की बात करें जब आदमी को हमने शरीर ही माना है आदमी को रूप पद बल, धनी मानते हैं उसमें क्या आय पता चलेगा क्या लव पता लगेगा? तो सर्वाधिक धोखा जो है सर्वाधिक जो शोषण है वो है भाषा से एक अच्छी भाषा सुनकर हमको लगता है हमको समझ में आ गया हम देखते ही नहीं कि समझने का मतलब क्या है समझने का मतलब जीना और जीने का मतलब है प्रमाण अगर यह सब प्रमाण हमारे सामने नहीं आया तो हमको क्या समझ में आया आज के बाद आपको समझ में आएगा जब भी आपको अच्छी भाषा सुनोगे तो अपने आप ध्यान जागे जागोगे कि सुनो तो सही क्या कह रहा है, है ना हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और मैं चाहता हूं कि हमारे सारे लोग मिलकर आगे बढ़ें। क्या मतलब क्या निकलता इधर इधर बता आगे बढ़ने का मतलब क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है इस सब बात में लेकिन इन्हीं भाषाओं में हम जो है खोए हुए तो हमारे अंदर ही ये कमरी कमजोरियाँ हैं वीकनेस है जब तक मानव अपना स्वयं का अध्ययन नहीं करेगा उसमें कमियां हैं अज्ञानता ही कमियां हैं उन कमियों के आधार पर ही शोषण करने के दरवाजे हमने बना कर रखे हैं कोई ना कोई आके करता रहेगा हम सब को रोते रहेंगे देखो अब ये आ गया जी अब आर्यन आ गया जी फिर ये आ गए जी फिर मुस्लिम आ गए और फिर देखो अंग्रेज आ गए और अब काले अंग्रेज आ गए और अब अब हमारे देश के लोग ये है ना कौन था मालिया और आ और जालिया और भाग लिया है ना सब ये सब सब कर रहे हैं शोषण हमारा हम बैठ बैठ कर रो रहे हैं अपना हम ही दरवाजे खोल कर रखे अज्ञानता ही वो कमजोरी है वो पहले भी थी यदि वो आज भी है और रहेगी तो समझ लीजिए शोषण होता रहेगा रोइए मत फिर तो शोषण से मुक्त होना है शोषित रहने से मुक्त होना है है ना तो जागृति को पाना ही पड़ेगा और ठीक से पहचानना पड़ेगा माना होने का मतलब क्या किस चीज से प्रभावित होना है अभी तो यही नहीं पता है किस चीज से प्रभावित होना चाहिए प्रभावित नहीं होना चाहिए नहीं कह रहा हूं है ना हम संवेदनशील तो रहेंगे ही किस वस्तु से प्रभावित हो आदमी के नाक से प्रभावित हो आदमी के भाषा से प्रभावित हो आचरण से प्रभावित हो कैसे हो है ना तो यह हमको समझ में आए कि एक ठीक, ठीक खिड़की हमारे में खोले कि भैया चाहिए क्या कुल होना क्या है मुझ मैं चाहता क्या हूँ ये ठीक ठीक पहचान अपने में करने की ज़रूरत है तब आप पर आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है नहीं तो रोते रहना जो जी उसने ये कर दिया जी बहू ने यह कर दिया जी सास ने यह कर दिया जी ससुर ने यह कर दिया पति ने ये कर दिया तो पत्नी ने यह कर दिया बाजू वाले ने यह कर दिया उसने वो कर दिया इसने यो कर दिया तो आपने क्या किया आपने दरवाजा खोल कर रखा कि आओ शोषण करो चले जाओ अब क्या है ना कि दूसरों को गाली देते हैं बहुत जल्दी लोग भीड़ इकट्ठी होती है हमारे कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठी इसीलिए नहीं होती है ना हम दूसरों को गाली नहीं देते कमियां अपने में ढूंढते हैं उसको ठीक करने के बाद है गाली देना सबसे आसान काम है गालियों से कमियों से हमारा कोई भला होने वाला हो तो बता देना अभी तक हुआ हो तो बता देना तब क्या होगा अभी हमको समाधान पर सोचने की जरूरत है कि एक मानव के जीने का एक मौलिक स्वरूप मौलिक स्वरूप का मतलब क्या हुआ सर्व मानव की कामना के साथ जुड़ना उसका मतलब क्या हुआ अगर ज्ञान है तो आचरण का डिजाइन कैसा होगा यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक ज्ञान वाकई में ज्ञान है तो मानव का जो आचरण होगा मानव का जो चरित्र होगा वो ग्लोबल ह्यूमन कंडक्ट की बात आएगी जब तक मानव में ग्लोबल ह्यूमन कंडक्ट को हम पहचानेंगे नहीं मतलब एक ऐसा मानवीय चरित्र जो कि सार्वदेशिक सर्वकालिक और सर्व भौमिक जब तक जीएससी को हम पहचानेंगे नहीं जीएससी का मतलब ये ग्लोबल ह्यूमन कंडक्ट तब तक कोई परंपरा बन नहीं सकती है मतलब क्या मतलब है इसका ज्ञान अस्तित्व में एक है या अनेक है, है। अस्तित्व तो सहज ज्ञान है वो अपने आप ही यूनिवर्सल है ऐसे ज्ञान के साथ संपन्न होने पर मानव का जो आचरण है वो सार्वकालिक सर्वदेशी सार्वभौमिक होता ही है उसको कह रहे हैं ग्लोबल ह्यूमन कंडक्ट जब तक हमारा आचरण प्राकृतिक नहीं होगा या यूँ कहें जब तक हमारा आचरण किसी कल्ट में होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होगा अग, अगड़ा पिछड़ा होगा है ना ये इसका कोई परंपरा बनने वाला नहीं है तो जीवन विद्या से क्या निकल के आ रहा है एक तो ये निकल के आ जाए हमको यह समझ में आ जाए कि एक मनुष्य का आचरण यूनिवर्सल कैसे होता है यूनिवर्सल का मतलब हर मानव ऐसा जी सकता है या नहीं जैसे हम यहां जी रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं हमारे साथ काफी लोग मित्र प्रयास कर रहे हैं ऐसे जीने का मॉडल सर्वकालिक है सदा सदा ऐसे जी सकते हैं सर्वदेशिक है सर्व के हर देश में जिया सकता है सार्वभौमिक दुनिया का हर मानव ऐसे जी सकता है यदि ऐसे एक स्वरूप में हम पहुंच जाते हैं और वो स्वरूप अपने आप में मानवीय ही होता है तब मानिए वो परंपरा का अब परंपरा का रूट वहां से शुरू होने की संभावना बनती है मैं यदि प्रिय हित लाभ में जीऊंगा अपना पराया में जीता हूं ऐसा कोई जीने का स्वरूप जो है वो सर्वकालिक सर्वदेशिक नहीं होता है इसीलिए उसकी परंपरा नहीं बनती अच्छा लग सकता है आपको बुरा लग सकता है आपको किसी को बहुत अच्छा लग सकता है यहां तुस्प बहुत बढ़िया गाय पाली जा रही है तो बहुत अच्छी बात है हम गाय पालने वाले नहीं हैं गाय हमारे लिए सुविधा है क्या है पेड़ हमारे लिए क्या है सुविधाएं पानी हमारे लिए क्या है सुविधाएं इसको संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसका है हमारा है क्यों क्योंकि हमारे को हमेशा चाहिए इतना सिंपल गाय हमारी माता नहीं है हमारी माता इधर बैठी है गाय हमारे लिए सुविधाएं उसके सुरक्षा इसलिए करना है क्योंकि हमको सदा सदा दूध चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए इतना सिंपल ये घर का ये खेत का ध्यान हम क्यों रखते हैं इसमें केमिकल क्यों नहीं डालते हैं क्योंकि सदा सदा हमको यहाँ से उपज चाहिए और ऐसी उपज चाहिए जो धरती को भी स्वस्थ रखे हमको भी स्वस्थ रखे ठीक इस प्रकार से यदि हम चलेंगे तो इस जितने बिलीफ हैं उनको व्यवहारिक पे आना पड़ेंगे तो ये जो ये जो मान्यताएँ हैं वो उसको हमको विलय करना होगा है ना जानने में आने की बात <coughs> मैं दिल्ली में गया एक शिविर हो रहा था किसी ने बोल दिया कि इंदौर में जो जीवन विद्या सेंटर है वो तो बहुत आधुनिक है तो बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे थे दिल्ली वाले कि यार बड़ा आ गया कोई हमने सुना बोले आपके यहाँ बहुत आधुनिक सेंटर है मैंने कहा हाँ बहुत आधुनिक है हमारा तो बोले बताइए कुछ उसके बारे में बताइए ज्ञान मैंने बताइए आप तो बताइए सेंटर के बारे में कुछ बताइए मैंने बोला इतना आधुनिक है हमारे यहाँ दूध दूध के लिए मशीन है और दूध की मशीन मैंने कहा यस आ गई कैसे काम करती है मैंने कहा उसके एक साइड में घास रखते थे दूसरी साइड से दूध निकला है <laughs> बड़े प्रसन्न लोग अच्छा कहां से मिलती कैसे मिलती दूध कैसे निकल है मैंने कहा उसका नाम है गाय आप बताइए कोई ऐसी मशीन आदमी बना पाया इधर से घास दो उधर से दूध ले लो है जी अब हमको नई अलग से मशीन बनाने की जरूरत क्या है आप बताओ इतनी बढ़िया मशीन बना कर रखी है चलती फिरती हिलती डुलती, है ना ये समझ में आ जाए कि कुछ पहले से ही उपलब्ध ही है जो उपलब्ध है उसका सदुपयोग हम कर पाए जो कमी है उसको पूरा करें कमी हमारे में परंपरा की कमी है तो हमारा सारा ताकत इस परम्परा को पूरा करने के लिए न कि गाय को संवर्धित करने के लिए आदमी अगर बच गया आदमी अगर संवर्धित हो गया तो सब कुछ संवर्धित हो जाएगा मानव को संवर्धित नहीं कर पाए मानव को संरक्षित नहीं कर पाएंगे आप गाय कितनी बचा लो आदमी नहीं बचेगा अभी तो गाय बचाने के नाम पे आदमी को मार डालते बोलते हैं प्रकृति का प्रेम है क्या बोलते हैं इसको प्रकृति का प्रेम प्रकृति में चार तरह की चीजें हैं पदार्थ है पदार किसी ने मिटा दी क्या बोला कौन गुस्सा हो गया ठीक है इससे विकसित ये है इससे विकसित ये है और इससे विकसित ये है सबसे विकसित कौन प्रकृति में है मानव प्रकृति प्रेम का मतलब यदि मानव के साथ प्रेम पूर्वक नहीं जी पाए तो प्रकृति प्रेम का क्या मतलब निकलता है प्रकृति में चार इकाइयां हैं सबसे विकसित मानव मानव तो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है तो फिर भी आप बहुत प्रकृति प्रेमी हैं, फिर तो हरा कलर प्रेमी हैं आप क्योंकि मानव से तो नफरत है भाई तो ये हमको समझ में आ जाए पीछे माइक मैन है कोई पीछे नहीं है कोई ऊपर उधर माइक चाहिए हमको मैं एक जगह गया जब तक आप तक माइक पहुंचे एक, एक वहां कच्चे में एक जगह है तो वो लोग गाय के ऊपर कुछ काम करते हैं संयोग से हमारे पास भी गाय तो हमारी कहीं भी इंट्री रहती है लोग सोचते हैं उनके जैसे हम भैया बुला लेते हो उनसे बातचीत हुई इतना बढ़िया काम वो करते हैं काम तो बढ़िया करते हैं क्या काम करते हैं तो उन्होंने पहले तो वो जो दूध वाली गाय नहीं है उनको जो छोड़ देते हैं उनको मार देते हैं उस पर बड़ी उनको दया आई तो जीव दया के नाम पर पहले उन्होंने वो सब गायों को पालना शुरू किया अब फटाफट फटाफट लोग तो तुरंत तैयार हैं जैसे उनको पता लगे कि अच्छा हो गया जो गाय दूध न देन के छोड़ाओ तो लोग उनके गेट के सामने छोड़ कर भग जाए अब धीरे धीरे गायों की संख्या बढ़ गई अब क्या करें फिर धीरे धीरे उनका ध्यान गया कि इससे भी ज़्यादा अति संवेदनशील काम यह है कि गायों का इलाज किया जाए क्या इलाज करा जाए जो लोग दूर गाड़ों कारों से चलते हैं रोड पर और एक्सीडेंट हो जाता है गाय की टांग टूट जाती है कुछ हो जाता है उसका उसको उठा के लाना उसको उपचार करना जैसे ये काम शुरू करते हैं वैसे ये लोग ताली बजाने लगते हैं ताली बजाने का मतलब चंदा इकट्ठा होने लगता है एक तरफ़ चंदा इकट्ठा होने लगता है उनके पास पैसा आने लगता है नाम होने लगता है अब उन्होंने साहब गाय का इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लिया मैं तो देख के दंग रह गया कभी नहीं देखा मैंने इतना बड़ा गाय के वार्ड है साहब है ना बाकायदा वो उनका एक भर्ती होती स्लिप करती वार्ड में भर्ती हो बेड नंबर अलॉट हो जाते हैं कहीं पर भी गाय का दुर्घटना हो जाए फोन कर दीजिए उनकी एम्बुलेंस है क्रेन है वो जाती है लेके आती है एम्बुलेंस में बिठाई करके गाय को लेके हॉस्पिटल में आते हॉस्पिटल माने के बाद उसका इलाज करते अब धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू किया तुम गाय को ठीक करते हो हमारी भैंस कौन ठीक करेगा तुम तो बड़े नारायक हो जी अब बेचारे मजबूरी में क्या करें तो गाय के साथ भैंस भी शुरू कर दी है ना भैंस के साथ कुत्ता भी शुरू हो गया अब बकरी भी शुरू हो गई अब लोग क्या करें टांग तोड़ें और गेट के सामने छोड़कर भाग जाएं? अब जगह नहीं भैया हॉस्पिटल पूरा पेक है पैसे की कोई कमी नहीं है साधनों की कोई कमी नहीं है तारीफ की कोई कमी नहीं है इनाम की कोई कमी नहीं है सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट उनके पास लेकिन जैसे ही बात करो आदमी की इतना गुस्सा आता उनको आदमी है ना मैं बोला आराम से आराम से आदमी को ऐसा कर देना चाहिए बहुत ही नालायक कुत्ते की दूम है और ये और वो है ये सब करके वो जो भी करने वाले लोग हैं वो उनके मन में उपलब्धि क्या हुआ समाधान हुआ या समस्या हुआ मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता से तैयार हुए या मानव सरोधी मानसिकता आई यदि मानव सबसे विकसित इकाई है और यदि हम मानव के साथ प्रेम पूर्वक नहीं जी पाए तो प्रकृति प्रेम का क्या मतलब निकलता है उनके साथ हमारी बात हुई एक दो घंटे क्लास हुई उनको बता गया है कि भाई प्रकृति प्रेम का तो मतलब ये है कि मानव मानव दया जीवदया का मतलब है मानव दया और मानव दया का मतलब है मानव को समझदार बनाओ समझदार बनाने का मतलब यह है कि मानव समाधानित हो संबंध पूर्वक जिए समृद्धि पूर्वक जिए अभ्यता पूर्वक जिए व्यवस्था पूर्वक जिएगा तो गाय अपने आप बचेगा आज हमको समाधान हुआ जो चीजें हमको समझ में आई उसके आधार पर जो करना चाहिए हम वही काम करते हैं अपने आप ही पेड़ बचता है अपने आप ही चींटी बच रही है अपने आप ही वन्य जंतु जितने यहां हो सकते हैं वो बच रहे हैं एन्वायरमेंट में जो भी हम सहयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं वो अपने आप बाय प्रोडक्ट हो मानव जब तक समस्याग्रस्त रहेगा कुछ भी ठीक से रहने वाला नहीं है एक आदमी का ये ताकत है अगर एक आदमी भी समस्याग्रस्त रहेगा धरती पर कुछ बचने वाला नहीं है तो यह हमको तय करना पड़ेगा कि मानव को समस्या में रखना है या नहीं रखना है या इससे मुक्त होना है अगर मुक्त होना है तो हमको समाधान चाहिए हर चीज का स्पष्ट तार्किक व्यवहारिक उत्तर चाहिए और वो सारे उत्तर के आधार पर जीने के डिजाइन चाहिए और उन उत्तर के साथ शिक्षा संविधान व्यवस्था है ना इस प्रकार की चीजों को हमको खड़ा करना पड़ेगा मूल काम ये है हेलो हाँ जी हो हाँ, आपने बोला कि गाय के लिए उन्होंने हॉस्पिटल खोला है और ऐसी चीजें की है हजारों हॉस्पिटल पूरी दुनिया में पूरे देश में इंसानों के लिए खुले हुए हैं तो गाय के लिए कोई हॉस्पिटल या भैंस के लिए या कुत्तों के लिए ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें विरोध क्या है मतलब उसमें बुरा क्या है और आ, हम इंसान हैं हम पचास जगह जा सकते हैं अपने इलाज के लिए जानवर जहां होते हैं लगभग वहीं असहाय होते हैं तो बहुत बढ़िया <coughs> एक तो ये ठीक से कर लीजिए करते विधि से जानवर कोई असहाय नहीं है ठीक? मैं, मैं कई साल इसको पूरा कर लेता बात बात तो <coughs> बात। बात। उस, उसी उदाहरण को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं हमने उनसे जो पूछा वो आपसे पूछ लेते हैं उनको बताया जो बता देते हमने उनसे यही पूछा की ये जो गाय को दुर्घटना करने वाला स्रोत क्या है तो उत्तर आया मानव मानव आवेश में गाड़ी चलाता है आवेशित घूमता रहता है धन का आवेश भय का आवेश टाइम का आवेश चलता रहता है तो इस पूरी प्रॉब्लम का स्रोत क्या है तो उस पूरी प्रॉब्लम का स्रोत मानव है हम स्रोत पर यदि काम नहीं करते हैं उसके रिजल्ट को ठीक करने का काम करते रहते हैं इसको बोलते हैं रिलीफ प्रोग्राम तो मैंने उनसे पूछा इतने साल काम करने के बाद आपका काम बड़ा या घटा बढ़ना चाहिए घटना चाहिए घटना चाहिए तो बढ़ क्यों रहा है इसका मतलब है कि बुनियादी काम हम नहीं कर रहे हैं तो मेरे को उससे आपत्ति नहीं है हमको भी चिकित्सा करना ही पड़ती है ठीक और वो भी इसलिए करना पड़ती है इसलिए नहीं कि जानवर आसहा है बल्कि इसलिए करना पड़ती है कि हम ठीक से जानवर को समझे नहीं है और हमने लाके यहाँ बांध लिया है अगर कोई दिक्कत होती है जंगल होता गाय खुद ही ठीक हो गया रहती है ना जनरली तो चूंकि हमने इसको अपने उपयोग के लिए रखा है और हमारी जागृति पूरी नहीं है या हमारे पास संसाधन पूरे नहीं है उसके कारण वो असहाय होता है प्राकृतिक विधि से कोई जानवर असहाय नहीं है तो असहाय अगर देखेंगे तो सिर्फ मानव ही अभी समाधान के अभाव में मानव असहाय तो मुख्य मुख्य स्रोत को यदि प्रॉब्लम के कॉज में नहीं जाते हैं प्रॉब्लम के को करने जाते हैं कॉज के बिना प्रॉब्लम को ठीक करने जाते हैं ये सारे कार्यक्रम रिलीफ प्रोग्राम है थकान वाले हैं एक तरफ रिलीफ आपको सुनकर रिलीफ होता है वाह यार कितना अच्छा काम किया करने वाले का थकान होता है करने वाले का क्या होता है थकान उसका प्रमाण क्या उसका प्रमाण यह कि उनके बच्चे वह काम नहीं करना चाहते मैंने पहले कहा यदि आपके साथ तीन पीढ़ी खड़ी नहीं है इसका मतलब कुछ गड़बड़ा है आइडिया में यह इंडिकेशन है अभी मेरे से कोई पूछ रहा था कि भैया कुछ इंडिकेशन दो कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं कैसे पता चलेगा चाहने में तो कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं यदि आपके साथ तीन पीढ़ी खड़ी नहीं हो रही है इसका मतलब प्रॉब्लम है अभी हमारे मित्र हैं उज्जैन के पास आप जाइए देखने लायक काम है एक तरफ मैं तारीफ भी करता हूं एक ही व्यक्ति है उनको पता नहीं कहाँ से मदर टेरेसा मिल गई कुछ उनको छू गया अपने सुधीर भाई गोयल आप जानते होंगे कम से कम पाँच 700 हज़ार आदमी वो रखते हैं सारे आप बीमार को ले जाते हैं कोई ध्यान नहीं देता उनको सेवा करते हैं और इतना साफ़ सफ़ाई की जितना हम हमारे यहाँ नहीं रख पाते हैं। उतना साफ सफाई रखते हैं रात दिन काम करते हैं हर दिन मेरे को फोन करते हैं भैया मैं थक गया कुछ करो मैं बोला आपने काम ही गलत पहचाना है ये सब अपने अपने घर में ठीक से रहना चाहिए थे ये कहाँ से तुम्हारे पास आ गए चूंकि घर में संबंध नहीं है चूंकि घर में लोग पैसे से देखते हैं और ये पैसे के लिए कोई स्रोत नहीं है घर में उनको कोई नहीं पूछता प्रॉब्लम यहां है आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस से नहीं कर रहे हो उसका जो फल है उसको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो लाखों की संख्या में कहा लोग आने को तैयार है उनके पास जगह नहीं है और एक भी आदमी उनके साथ काम करना चाहता नहीं है उनके बच्चे तो करना ही नहीं चाहते हैं एक तरफ इतना अच्छा काम लोगों को हो सकता कोई अब बड़े बड़े अवार्ड भी मिलते होंगे है ना दूसरी तरफ दूसरी तरफ है ना वो जिंदगी इतनी सी थोड़ी है तो रिलीफ प्रोग्राम एक से एक बड़े से बड़े हो सकते हैं इन सबको मैं रिलीफ भी बोलता हूं क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नहीं है क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि परिवार टूटे ना और बुजुर्ग अपने घर में शांति से मरे होना तो ये चाहिए कैसे है ना ये लापा लावार हो जाए बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हो उसको रोका जाए उसका मुद्दा तो कुल मिला के इतना ही है कि शिक्षा से उनको संबंध पूर्वक जीने की योग्यता को स्थापित करा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ये इसका मौलिक कार्यक्रम है जिससे कि इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे कम किया जा सकता है तब तक रिलीफ भी करते रहे रिलीफ को मना नहीं कर रहे हैं लेकिन रोग का निवारण करे बिना सिर्फ ऊपर से मलम लगाते रहने से मेरे को इनाम मिल सकता होगा तालियाँ पड़ सकती होंगी आप तारीफ़ कर सकते होंगे धन की बरसात हो सकती होगी हो सकता है कई सारे लोग तो धन के लिए करते होंगे हो सकता है कि कई सारे लोग धन के लिए नहीं भी करते होंगे संवेदना से करते होंगे तो भी तो भी समस्या मुक्त तो हम नहीं हो पाएंगे तो समस्या के कॉज में जाना जरूरी है ताकि उसको हम निवारण कर पाएँ और जब तक निवारण नहीं हो तब तक रिलीफ करते रहना जैसे बुखार आ गया तो बुखार के कारण में जाना पड़ेगा और जब तक कारण का निवारण नहीं हो तब तक मलम पट्टी लगा के ताप आप घटाते रहना है ना और कारण को नहीं समझोगे खाली बुखार थर्म वोरा पैरासीटामोल खिलाते रहोगे तो मर जाएगा आदमी इतनी बात है तो इसको गलत नहीं करें जी सर सर थोड़ा पहले हम जाएंगे जैसे आपने बोला था भाई हमने खिड़की दरवाजे खोल के रखे हैं श, आ, आओ हमारा शोषण करो जी तो उसका एक एग्जांपल बताइए भाई कैसे हमने खोला है और कैसे शोषण किया जाता है किसी भी आदमी को कैसे पहचाना जाए अगर ये पहचानने का तरीका ही हमारा विकसित नहीं हो पाया आज भी यदि हम किसी को नाक से पहचानते हैं किसी को आँख से पहचानते हैं मंजरी आंख वाले ऐसे होते हैं ऐसी थोड़ी वाले वैसे होते हैं ऐसे जन्मपत्री वाले वैसे होते हैं ऐसे घर में पैदा होने वाले वैसे होते हैं तो हमने उनको पहचाने क्या आज भी पैसे वालों के लिए अलग दृष्टिकोण गोरे लोगों के लिए अलग दृष्टिकोण बड़ी आंख वाले के लिए अलग छोटी आँख वाले के लिए अलग क्या आदमी है ये ये कोई आदमी है ये सब शोषण शोषित होने के लिए दरवाजे हैं मतलब यदि आप मानव होकर मानव को अध्ययन नहीं कर पाए तो मानव को शरीर विधि से पहचानोगे शोषण करोगे करोगे शोषित रहोगे रहोगे किसी भी आदमी का शोषण का क्या मतलब निकलता है तुम हमको शरीर मानते हो यही शोषण होता है ना आखिर में जाके पति पत्नी के बीच में लड़ाई में क्या होता है इतने होता है कि तुम हमको शरीर मानते हो ये तो लड़ाई का कुल जगह है और क्या जगह है थीक? तो अमीरी गरीबी रूपत बलधन सुविधा संग्रह बड़ी गाड़ी बड़ी दाढ़ी सफेद साड़ी इसके आधार पर यदि पहचान हो रही है डिग्री नौकरी तो खुद शोषित हैं शोषण करेंगे करेंगे हर शोषित हर शोषित चाहता है कि एक दिन वो भी आगे बढ़े और क्या करने लगे शोषण और करने लगता है और करने लगता है तो भाइयों अब ये समझ में आने की बात हो गई क्या समझ में आने की बात हो गई कि हमारे में वो कौन सी खिड़की है जहां से कोई भी आके हमको लूट के ले जाता है पहले उसको पता किया जाए वो अज्ञानता ही है वो अज्ञानता का क्या स्वरूप है हमारे कोई एक यूनिवर्सल है ना सार्वदेशिक सार्वभौमिक ह्यूमन कंडक्ट से हम अज्ञान है ना हमको वह अज्ञात है उसी के कारण हम जो है मानव को किसी बहुत ही लोकलाइज फ्रेमवर्क में देखते हैं वो लोकल फ्रेम हिंदू मुस्लिम की हो सकती है महिला पुरुष की हो सकती है यदि मानव को हम महिला ही मानते हैं तो निश्चित मान लीजिए हम भी शोषित होने वाले हैं और उसका भी करने वाले हैं इसी को आगे हम सब और बातें करने वाले हैं अभी ठीक है और बहुत सारी बातें बता सकता हूँ लेकिन मतलब इतना ही निकलता है ठीक है ना हाँ जी आ, जैसे हाँ अभी आपने बोला कि जब तक एक भी आदमी है तब तक विनाश कर सकता है अगर बिल्कुल बिल्कुल तो। और हम इतने सालों से देख ही रहे हैं कि अभी तो भ्रम ही जी रहे हैं ज्ञान ही हाँ जी रहे हैं तो मतलब भ्रमित करना आसान है कंपेरेटिवली किसी को कोई किसी को भ्रमित करता नहीं है जो भ्रमित रहता है वही भ्रमित होता है कोई किसी को भ्रमित नहीं कर सकता यदि कोई किसी को कुछ कर सकता है तो जागृति कर सकता है भ्रमित नहीं कर सकता है मतलब जो एक बार जागृत हो गया उसको दूसरे भ्रमित नहीं कर नहीं कैसे आप पहले से भ्रमित होंगे तो ही आदमी आपको भ्रमित करेगा जागृत को भ्रमित नहीं कर सकते सवाल ही नहीं उठता <laughs> तो जागृति के बाद भ्रम होने का कोई स्कोप ही नहीं है है ना आप पहले से भ्रमित रहते हैं इसीलिए भ्रम हो जाता है भ्रमित लोग करते दूसरे भ्रम पे चले जाते हैं वो ऐसा जी हाँ आपने लगता है कि एक भ्रम से ठीक बात तो ये समझ में आए तो सुविधा तो चाहिए लेकिन श्रम नहीं करना है यहां से एक रेड लाइन शुरू हो गई रेड लाइन अब ये आदमी का क्या हाल सुविधा तो चाहिए श्रम नहीं करना है अब वो क्या करेगा रोटी तो खानी है लेकिन रोटी बनानी नहीं है तो क्या करेगा ढूंढना शुरू करेगा और वाली तो मिलने वाली नहीं बेटा रोटी बनाने वाली अब मिलने वाली नहीं है क्योंकि उसने भी सोच लिया कि हमारा बहुत शोषण इस पे हो चुका है ठीक तो ये तो ख्याल छोड़ देना है ना सुविधा चाहिए श्रम नहीं करना है जब ये ये मेंटेलिटी बनती है यहां आ जाइए जी आप यहाँ आ जाइए सुविधा तो चाहिए लेकिन श्रम नहीं करना है जब आपकी मानसिकता यहां पहुंची हम सुखी होते हैं कि दुखी सुविधा तो चाहिए शर्म नहीं करना है मिलेगी कैसे अब क्या हो गया यहां से शुरू हो गया हमारा अब ड्राई हो गए हम शुष्क हो गए क्या हो गए दुखी हो गए इसको कह रहे हैं शुष्क हो गए अब यह आदमी क्या करेगा अब यह ढूंढना शुरू करेगा टोपी बनाएगा किसी को पकड़ेगा ऐसा कुछ बताएगा ताकि आप उसके लिए रोटी बनाओ कुछ न कुछ जुकार लगाएगा अच्छी भाषा क्या बात है तुम तो प्राजल बहुत ही बढ़िया आदमी हो यार तुम तो बहुत ही बढ़िया आदमी हो चलो आ जाए थोड़ी बना दो रोटी अब कार्यक्रम यहां साल हो गया हुआ कि नहीं हुआ अब देखिए आज की तारीख में कई सारे हमारे मित्र बोलते हैं भैया कहा लगे हो सुख वुख समाधान न्याय किसको समाधान चाहिए किसको सुख चाहिए लोगों को तो सिर्फ एक चीज चाहिए क्या चाहिए एक अच्छा नौकर एक अच्छा नौकर मिल जाए हो गया सुख मैंने तो परिवारों में नौकर के पीछे लड़ाई देखी है एक ही परिवार में नौकर के पीछे लड़ाई मेरी नौकरानी इसने कैसे लगा ली एक घर में तो शादी हो रही थी बड़े है ना पैसे वाले पार्टी थी माँ ने सब कुछ दे दिया जो जो लड़की ने बोला सब दे दिया महाराज है ना और एन मौके पे जाके लड़ाई शुरू हो गई पर लड़की लड़ने लगी माँ से हमारे सामने केस आ गया केस तो आते हैं हमारे पास बहुत सारे है ना अब यार इतना इतना उदारता से माँ बाप खर्चा कर रहे पैसे सब कर रहे माँ बच्चे बच्चा जो मांगे वो देने को तैयार माँ फिर, फिर भी फिर भी लड़ाई हो गई बातचीत हुई भाई क्या हुआ माँ से पूछा मैंने पूछा भाई क्या हो गया बोले ऐसा थोड़ी होता है इसकी जबरदस्ती चलेगी मनमर्जी चलेगी ये जो चाहिए वही करते रहेंगे क्या हम क्या नहीं दिया उसको सब तो दे दिया अरे यार फिर लड़की इतनी इतनी बुद्धू कैसे होती है मैंने लड़की को पूछा कि भाई क्या दिक्कत हो गई अरे बोले सब तो दे दिया ने लेकिन वो तो दिया ही नहीं जिसके कारण मैं जी पाऊँ तो क्या चाहिए था तो बेटी अपनी माँ से मांग करी थी माँ तेरे बिना तुम्हें तो रह लूँगी तेरी नौकरानी के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ तो मेरे को दहेज में कुछ दे मत दे ये नौकरानी जरूर देते अब कहा न्याय मानवीय आचरण परंपरा समाधान है ना श्रम इसका क्या कहाँ दूर खड़ा आदमी कितनी दूर खड़ा है इसका अभी तो एक नौकर चाहिए अच्छा बढ़िया से एक बाई मिल जाए हो गया जी एकदम अमन चैन शांति हो गई ऐसा है या नहीं है किसी घर में जाइए मेन मुद्दा थोड़ी दिन में पता चलेगा ये निकलेगा बच्चे तो सुनते नहीं है वो तो सब बाहर ही हो गए पति से बात करने से कोई फायदा नहीं है और इनकी मां तो छोड़ो क्या बात करना है अब बचा क्या खाली बाई भाई बची है, है ना बाई अगर टाइम से आ जाए तो मानसिक स्थिरता समाधान बाई टाइम से नहीं आए समस्या ऐसा है कि नहीं अभी तो संबंध इतना ही है पति देव सुबह उठे हाँ पतिदेव सुबह उठे अब पतिदेव सुबह उठे इनका कुछ खोया हुआ है कई साल से पता है आपको कुछ घूम गया इनका सुबह उठ के अखबार में ढूँढते कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ठीक है ना तो पति अपना लगे सुबह उठ के अखबार में उन्होंने बड़े प्यार से बड़े मीठी आज बोला सुनो एक चाय फिला दोगी क्या पत्नी ने फटाख से चाय फिलाई पत्नी भी आज बढ़िया से टाइम से अब नौकरा आने वाली है है ना तो पत्नी ने सोचा चलो बना दे यार क्या है इतना तो करना चाहिए कभी परिवार के लिए परिवार के लिए इतना नहीं किया तो क्या किया तो पत्नी ने फटाफट चाय बना दी पति भी चाय चुस्की ले रहे हैं बढ़िया और अखबार पढ़ रहे हैं ये ढूंढ रहे हैं कुछ है ना पत्नी भी आके सुबह ऊपर से देख रही है कि क्या ढूंढते रहते यार ये आखिर इनका खोया क्या है ठीक बहुत सारे फोटो रहते हैं कई जगह में निगाह आठ जाती है उनकी पति पत्नी को देख ले क्यों तुम तो तो ये देख रहे नहीं नहीं ये देखो ऊपर प्रधानमंत्री ने क्या बोला वो वो पढ़ रहा था क्योंकि जो हम कर रहे होते हैं वो हमको स्वीकार नहीं है है ना उसको बताने लायक नहीं है तो क्या करें उसको छुपाना पड़ता है, ढकाना पड़ता है मैं तो इंटरनेशनल इवेंट देख रहा था क्या हो रही है अब भैया ऐसे चलता रहा काम थोड़ी देर हो गई आठ बज गई नौकरानी आई नहीं इसी बीच में पति ने दूसरी चाय की फरमाइश कर ली लेकिन तब तक तापमान बदल चुका था मौसम हवा बदल चुकी थी पत्नी के दिमाग ऊंचा हो चुका था क्योंकि नौकरानी आई नहीं थी और चारों तरफ खतरे के बादल मंडरा रहे थे और अचानक इसी बीच में पति ने चाय की मांग कर ली और उधर से बोर्ड तुरंत पति ने चिल्लाया तो तुम्हारे कोई कुछ कामधाम है कि चाय चाय भी ना है पति को भी समझ में न अभी क्या हो गया यार अभी तो अच्छा था वातावरण खाली इस बीच में इतना ही हुआ इतना ही हुआ नौकरानी टाइम से अब मानसिक संतुलन गायब कहा समाधान की बात करो समाधान तो एकदम तो एक तो नौकरानी के हाथ में है अभी तुरंत ही तुरंत ही मामला सब आउट हो गया सारा ज्ञान सारा डिग्री सारा बाहर पति भी सोच लिया कि ये तो वही पुराने वाली छोड़े यार नहीं मिलेगी कोई मतलब नहीं ऑफिस में आकर देखें इसी बीच में क्या हुआ कभी कभी अच्छा भी हो जाता है देखा तो नौकरानी आ गई ओ, आई, आई आई देखते तो ऐसा लगा कि आज दो-चार लगाए दें। लेकिन नहीं कंट्रोल कंट्रोल करना जरूरी है नहीं तो भाग जाएगी नौकरानी को क्या कमी है उसको पता है कि कोई भी आदमी आज, आज की तारीख में सुविधा सब कुछ शर्म किसी करना नहीं नौकरानी टाइगर एकदम नहीं आए भाई क्या तभी इससे बात करने का नहीं तो अपन चले तो डांटना नहीं है उसको कंट्रोल अब अब महिला को बेचारे क्या होगा अस्थमा हो गया होगा डिसीज हो गई होगी है ना अब ये बोलेंगे नहीं शरीर में देखो रोग इसलिए आ रहे तुम्हारे विचार में संकट अब करे क्या हो क्योंकि सुविधा सबको चाहिए चाय सबको चाहिए टॉयलेट सबको साफ चाहिए करना किसी को नहीं है रोटी सबको चाहिए काम किसी को करना नहीं है क्योंकि इसीलिए तो पढ़ाई करी थी और महिलाओं ने भी पढ़ाई इसीलिए करी लड़कियों ने पढ़ाई इसीलिए करी उनकी माओ ने यह बोला देख ले पढ़ ले बेटा जब भी वो लड़कियां काम करने जाए तू छोड़ ये सब काम छोड़ दे देख हमारे कितने बुरे हाल है तू जा पढ़ाई कर ले तो लड़कियों ने भी सोचा कि पढ़ाई करना ही इसीलिए था कि काम नहीं करना पड़े है ना छोड़ ये सब होता रहता है नौकरानी कौन सुनने वाली तो कंट्रोल करो बड़ी परेशान नौकरानी भी तैयारी से आती आते से बोलती देखो आज तो मैं आने वाली नहीं थी तो मैं आ गई है ना उसको पता है कौन सा दाम खेलना है ना, मेरा पति ये करता है वो करता है ऐसा करता है वैसा करता है वो बोलते है, होते तू छोड़ पता लगा कि मैडम जो है वो चाय बना रही है नौकरानी का सिर दुख रहा है कुछ काम नहीं करेगी झाड़ू घट का सब मेरे को करना पड़ेगा पति भी वहां से देख रहा है बेटा इससे इससे आधी भी सेवा मेरी की होती है ना तो मैं दौड़ दौड़ के यूं ही काम कर देता अब चल तो ये रहा है चल तो ये रहा है अब क्या ज्ञान समझ आचरण स्नेह विश्वास समृद्धि अरे हालात तो यहां फंसा बेटा हमारा अच्छा ये छुपा किसी से नहीं है ना पति से छुपाए ना पत्नी से छुपाए ना नौकर से छुपाए ना बच्चों से छुपाए ना पड़ोसी से छुपाए कुछ भी छुपा नहीं है ये तो सब ट्रांसपेरेंट है दिख तो सबको रहा है क्या चल रहा है फंस गए थी कहानी अब दिखता है कि यहीं से शोषण की परंपरा चालू होती है सुविधा चाहिए श्रम नहीं करना है पहले वो खुद दुखी होता है और दुखी होने के बाद ही अब वो किसी को शोषण करेगा शोषण करेगा शोषित होगा है ना कोई शोषण करेगा तो शोषित होगा इस प्रकार से शोषण में करने वाला भी दुखी और जिसके साथ हो रहा है वो भी दुखी इस कलर से दिख नहीं रहा है ठीक है हटा देते हैं कुछ नए पेन लाना पड़ेंगे मोटे मोटी वाले लाना पड़ेंगे नीब वाले भैया मैं दो कलर से लिखता हूँ आपको दिखता नहीं इसलिए बदलना पड़ता है लाल कलर से वो जो हम चाहते नहीं है वो लिखता रहता हूँ है ना और ब्लैक कलर से वो जो हम चाहते हैं लेकिन होता नहीं आपकी जिंदगी में वो लिखता हूँ जो आप नहीं चाहते हैं वो होता रहता है वो लाल कलर में लिखता रहता है ताकि आपको कलर कोडिंग से समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है ये तो कई बार क्या होता है कि हमने लिखा है ना और वो लोगों ने समझ लिया कि ये तो हम चाहते हैं तो बड़ा लिख लेते हैं बोले आपने लिखा था सुविधा में सुख है है ना ऐसा हो जाता है तो उसको लाल में लिख देते सुविधा में सुख नहीं है कोई बात नहीं अभी ये हमारा सेटिंग हुआ नहीं आगे करेंगे ठीक तो ये समझ में आ जाए किसी भी तरह की सुविधा के लिए श्रम का नियोजन अनिवार्य है एजुकेशन में ये बात आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए हमारे यहाँ का जो एजुकेशन है है ना उसमें प्राइमरी तक बच्चे को सभी तरह के उत्पादन की प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है खेलते कूदते हुए उनके लिए खेल होता है और खेल में वो सारे उत्पादन की प्रक्रियाओं को देखते हैं प्राइमरी तक गणित में उनको पढ़ाया जाता है उसमें वो पढ़ते हैं कि पूरी एक गांव की या एक पूरी एक व्यवस्था की एक सोसाइटी की है ना गणित में ये पढ़ाया जाता है कुल कितनी सुविधाओं की आवश्यकता है कक्षा पाँचवीं तक का जो बच्चा है मतलब पाँच और पाँच दस साल ग्यारह साल का उसको मैथमेटिक विधि से हम ये अभ्यास कराते हैं कि वो पूरी हवा कितनी चाहिए पानी कितना चाहिए आटा कितना चाहिए चावल कितना चाहिए कपड़ा कितना चाहिए लाइट कितनी चाहिए जगह कितनी चाहिए रजाई कितनी चाहिए गाड़ी कितनी चाहिए टोटल आवश्यकता अथाह इति तक उसका आकलन करना सिखाते हैं प्राइमरी के बाद आ गया मिडिल मिडिल एजुकेशन में वो इन सभी तरह की जो उत्पादन की प्रक्रियाएँ होती हैं उनमें वो एक, एक दो दो घंटा चार घंटा रोज प्रतिदिन जाते हैं उसको खेलने के लिए सीखने के लिए समझने के लिए अपने शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए किसी भी काम के साथ है ना अगर समझ का भाग जुड़ेगा तो उसमें काम की समझ भी आती है और अपने शरीर पर नियंत्रण करना भी सीखते हैं और अपने मन पर नियंत्रण करना भी सीखते हैं तो मिडिल क्लास के मिडिल एजुकेशन के जो बच्चे हैं वो पूरे है ना सभी उत्पादन की प्रक्रियाओं को अपने हाथ से करके देखते हैं और उसके बाद सेकेंड्री एजुकेशन जो है उसमें से वो फिर कई सारी डिसिप्लिन में मास्टर हो जाते हैं और अपने लिए दो चार डिसिप्लिन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ज़िंदगी भर उनको नौकरी करने की जरूरत नहीं है ज़िंदगी भर उनको व्यापार करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इतने से काम नहीं चलेगा इसके आगे भी कुछ चीज़ें चाहिए कि जो कुछ उत्पादन होगा उसको कहाँ पर हम एक्सचेंज करेंगे उसकी भी डिजाइन चाहिए अगर इस प्रकार चलते हैं तो बच्चे एक आयु के बाद हमारे यहाँ हमारे यहाँ जितने बच्चे आप देख लीजिए वो जितना काम करते हैं खेल खेल में उतना आप सोच भी नहीं सकते और ऐसा करते समय उन पर कोई बोझा नहीं है उनके चेहरे की खुशहाली अभी आपने नोटिस की कि नहीं की, की करिएगा है जितनी क्लास यहाँ हो रही है उससे ज़्यादा क्लास वहाँ भी होगी तो बच्चे कुछ समय में वो भी देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये नेचुरल है बच्चे ये सब करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं ठीक है ना तो एजुकेशन में इसका प्रॉपर प्रावधान करने की ज़रूरत है जिससे कि सदा सदा उसके दिमाग से ये भाई ख़त्म हो जाए कि हम खाएंगे क्या अभी तो एजुकेशन के माध्यम से गुजरने के बाद सक्सेसफुल एजुकेशन जो है उसकी मैं बात करता हूँ उसमें तो ये भय से संकट है भय ग्रसित हम हो जाते हैं कि खाएंगे क्या ठीक निकम्मापन ही भय का कारण है एक तरफ अज्ञान भय का कारण है दूसरे निकम्मापन भय का कारण है दो तरीके से ज्ञान में अज्ञान हो जाने से निकम्मा मतलब वो भय हुआ और स्किल में है निकम्मा हो जाने से भय हो गया ठीक काम करने की प्रवृत्ति खत्म हो गया अच्छा थोड़ा और आगे समझेंगे अभी तो इस प्रकार से सुविधाओं को पाया जा सकता है अब देखिए कैसा डिजाइन बनता है प्रकृति पे श्रम कर रहे हैं श्रम आपको करना है क्या आपके शरीर को करना है आपको तो करना नहीं है आपको तो सिर्फ टाइम से उसको बता देना कि चल उठ उठ जाएगा चल चल चल देगा दौड़ लगा दौड़ लगा देगा उठा बेलन उठा लेगा हाथ हिला रोटी बन जाएगी आपको क्या करना है इसमें हाँ आदेश देना है इन्होंने कहा है शरीर थक जाता है कितने लोगों का शरीर थकता है हाथ ऊंचा करें कितने लोगों का शरीर थकता है बाकी लोग का नहीं थकता है हाँ <laughs> जी थकता है बहुत अच्छा थकता है <coughs> देख लेते हैं थकता है कि नहीं थकता है? है ना जैसे एक आदमी ऑफिस में से आता है बहुत थक यार अब तो बैग भी नहीं उठता उससे बैग बड़े मिक्स उठा के लाता है एक आदमी आया बैठा चाय पिलाओ ये करो वो करो बाजू वाला दोस्त आता है बोले बैडमिंटन खेलने चल रहे क्या बोले है क्या आज मैच बोले हाँ चले उठाए जूते वूते पहने बैडमिंटन ले कर ही चल थकान खा गए रे भाई फिर चार गेम खेल के आए बैडमिंटन के और बोले यार हल्का हो गया यार बहुत बढ़िया हो गया चलो लाओ खाना पीना खाए आदमी का शरीर कभी नहीं सकता है थकान सारी मन की है लिख लीजिए शरीर में थकान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है अभी समझते हैं इसको अभी समझते हैं में है मै में, में ही थकान है शरीर में कोई थकान नहीं है अभी देखिए एक उम्र के बाद आदमी अभी जो एक उम्र के बाद थके हुए सोते हैं और महा थके हुए उठते हैं कैसे सोते हैं थके हुए सोते हैं और महा थकेले उठते हैं इसमें कोई मजाक नहीं हो रहा है ये सच्चाई है उसको देखें कारण क्या है शरीर में कोई थकान नहीं है थकान मे में है क्या थकान है निरर्थकता ही थकान है लिख लीजिए मे में जब निरर्थकता प्रतीत होती है तो मन थक जाता है मैं थक जाता है वॉट आई एम डूइंग इट इज सेंसलेस वॉट आई एम डूइंग If it looks to me senseless, then I will not, है well, no, my body will not function properly. प्रॉपरली ये बात अपने को ठीक से समझनी है ना मेरे को कई लोग पूछते हैं आप ये इतनी बात करने के लिए कौन सा आटे की रोटी खाते हैं जितना रोटी मैं हमेशा खाता हूँ उससे तो कम ही खाता हूँ शिविर के समय है ना अगर मैं जो काम कर रहा हूं, यदि वाकई में उसकी कोई उपयोगिता है और उपयोगिता हमेशा बनी हुई है और मुझे उपयोगिता दिखती रहती है हम कभी थकते ही नहीं हैं ये बात समझ में आ रही है गले के नीचे नहीं जा रही ना है ना आप देखिएगा देखिए यहाँ बहुत सारी माएँ बैठी हैं बच्चा पैदा होता है वो माँ का कौन सा पुराना एक्सपीरियंस होता है ठीक माँ ने उस जिम्मेदारी को स्वीकारा रहता है बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी को बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी को स्वीकारा रहता है है ना और देखिए दिन में क्या रात में क्या जब तक माँ को सार्थक लगता रहता है माँ उसको स्वेच्छा से करती चली जाती है थकान नहीं होती है उसको पिताजी घर टा मारकर सोते रहते हैं उनको पता नहीं चलता कब बच्चे ने सुसू कर दे कब पोटे कर दे कब दूध पिलाने की जरूरत है ना तो सार्थकता के साथ ताकत बना हुआ है सुबह कहा था मानव क्या है विचार का ताना बना यदि विचार में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारे मन में या जिसको बोले मैं में है ना समाधान की जगह समस्या आता है उसी समय हमारे शरीर की ताकत खत्म हो जाती है क्या कहा बिल्कुल शरीर को क्या चाहिए शरीर को चेंज ऑफ एक्टिविटी चाहिए शरीर को आराम नहीं चाहिए यह शरीर आराम के लिए बनाई नहीं है शरीर को चेंज ऑफ एक्टिविटी चाहिए जैसे खड़े हुए को बैठने को चाहिए बैठे वाले को लेटने को चाहिए लेटने वाले को खड़े होने को चाहिए बैठने वाले को दौड़ने को चाहिए एवरी टाइम आप इन पर्टिकुलर है ना आप पीरियड में वो शरीर की डिजाइन में आप परिवर्तन करते रहते हो उससे शरीर आपका ठीक बना रहता है ये बात समझ में आई जैसे आप खाना खाते हो उसमें भी शरीर की ऊर्जा का क्षय होता है खाना पचाते हो उसमें भी शरीर की ऊर्जा का क्षय होता है वो भी काम है आप सोते हो उसमें भी शरीर की ऊर्जा का क्षय होता है वो भी एक काम है तो ऊर्जा का गेंद कहां से होता है खाने से नहीं होता है इसीलिए देखिए हजारों लोगों को मैं जानता हूं सब कुछ खा गए हो सुबह पांच बादाम रात को अखरोट नीम का पे ये गाय का गोमूत्र ना गिर गाय का दूध घी थके हुए सोते वहां थकेले उठते है या नहीं ऐसा कहीं बात चल जाए थोड़ी सी ये खाने से वो होता है अच्छा सारा शिविर होता चलेगा अच्छा बताओ फिर इसके लिए क्या करूं उसके लिए क्या करूं मानव में मानव का जो शरीर है है ना वो मे का साधन है मे के मे का स्थिति का सारा प्रभाव शरीर पे पड़ता रहता है जैसे यहां गाय है है ना आप एक पर्टिकुलर डाइट कोई सा भी डाइट ले जाओ किसी भी गाय को पहचानो अगर उसका सब पाचन वाचन ठीक हो आप एक पर्टिकुलर डाइट उसको दो तुरंत आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा मान लो दस किलो तेल लेके गए और आपने किसी एक गाय को पहचाना आधा आधा किलो रोज पिला दो 10 किलो तेल मतलब 20 दिन में ख़त्म हो गया आप 20 दिन बाद गाय का वजन करा लो दूध करा लो उसकी नस्ल देख लो उसका स्किन देख लो सब फर्क पड़ जाएगा और किसी आदमी को ढूँढो और उसको दस किलो या सौ किलो तेल पिला दो वैसा क्या वैसे ही क्योंकि आदमी में खाने का प्रभाव से कई गुना ज्यादा अधिक प्रभाव है विचार का हा जी जी हाँ थकान ही नहीं होती दीदी शरीर में थकान होती ही नहीं है अगर शरीर में रोग नहीं है रोग होना एक अलग बात है शरीर में कोई थकान नहीं होता है हम यहाँ पर सुबह चार बजे से लाकर रात को दस बजे तक काम करते हैं हम क्या हमारे कई मित्र काम करते हैं यदि मानसिकता में समाधान बना रहता है और उनका ऊर्जा बना रहता है समाधान वो ऊर्जा है जो है ना जो व्यवहार को भी ठीक रखता है और शरीर को भी ठीक रखता है हाँ दो घंटे की नींद दो आपको पता है जब मैंने शिविर शुरू किया यहाँ पे मैं कितने घंटे सो के शिविर शुरू किया हूँ आपको पता भी नहीं होगा कितने घंटे हम काम करके यहाँ पर अभी खड़े हैं ठीक कोई जादूगरी नहीं है इसमें है ना तो ये समझ में आ जाए कि मानव विचार का ताना बना है जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा पहलवान आदमी है दौड़ के आया पाँच किलोमीटर की रेस घर में आया फो, फोन सुन लिया कि है ना पत्नी को, को लेकर भाग गया क्या बात है खुशी हो जाए चल अच्छा हुआ बला टली अब दोनों चीज हो सकती है ना दोनों ऑप्शन हो सकते हैं ये सब बकवास बाजिए मानव शरीर की आवश्यकता है वो जो जीवन है जो उसको चला रहा है उसमें समाधान होना ये सबसे पहले आवश्यकता है हाँ। अरे नहीं रे भाई वो ना वो अपन वापस पतली गली ढूंढ के वापस वहीं पहुंचना चाहते हैं पतली गली ढूंढ के बोला था शरीर में व्यवस्था है अब आग जाओ वही वापस वो शरीर में व्यवस्था अभी टी ब्रेक हो गया है उसको पूरा कर लेते हैं शरीर की सारी व्यवस्था काय के लिए बनी है इट इज डिजाइन फॉर श्रम बॉडी इज डिजाइन फॉर श्रम एंड मे इज डिजाइन फॉर विश्राम और विश्राम बराबर ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है इट इज डिजाइंड फॉर एक्टिविटी तो ये पेन डिजाइन फॉर राइटिंग लिख के थक गया ऐसा नहीं होता है जो चीज जिसके लिए बनी है उससे वो थकती ऐसा नहीं है है ना तो ह्यूमन बॉडी डिजाइन फॉर एक्टिविटी अभी उल्टा हो गया है अब आपने एक्टिविटीज़ से लेना बंद कर दिया है तो क्या हो गया अब आपको डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जाओ साइकिल लेके आओ और ऐसी साइकिल पे आप सवार होते हो जिसको रात दिन चलाते हो कहीं पहुंचते नहीं हो क्योंकि यदि ऐसी साइकिल लें जिससे कहीं पहुंच जाएंगे तो ना कट जाएगी <laughs> तो आप साइकिल कैसी रखनी है जिसको चलाना है और कहीं पहुंचना नहीं है <laughs> ये बोले सात हजार की अब ये पुराने आदमी है इनको पता नहीं कि आप सात हजार की साइकिल नहीं आती हो बीस हजार पचास हजार एक लाख दो लाख तीन लाख तक की भी आती है अब है ना तो बॉडी डिजाइन फॉर एक्टिविटी ठीक श्रम पूर्वक ही शरीर चलता है एक्टिविटी ऐसी है जैसे सांस ही लेना है अब सांस कौन ले, ले कौन इतना कौन करेगा यार अरे आपको करना क्या रहता है आपको खाली बोलना रहता है गहरी सांस ले लेकिन वो भी नहीं लेना है आप कौन ले यार जिंदगी में कोई उत्साह ही नहीं होता यार क्या है यार तो आप जाते डॉक्टर के पास और वो कोई कोई बाबा है उनके पास जाओ वो क्या सिखाते हैं गहरी सांस लीजिए उसी में उनकी दुकान चलती रहती है अरे आप खुद ही ले लेना है यार उनका सामान बिकता रहता है पैसे कटा के सब खर्चा करके आए फिरता है बहुत अच्छा हो गया बहुत मजा आ गया आनंद कितना भी खा लो वो दो दीदिया आती पता नहीं क्या क्या बना खाती रहती हैं है, है ना कुछ भी खा लो वैसे की वैसे। है हमारे यहां देखिए कई दीदियां ऐसी मिलेंगे आपको एकदम सिंगल हड्डी है ना वो पता लगा 200 आदमी 300 आदमी खाना बना के वो यूं पटक दे रही कहां से ताकत आ गया मसल देखोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे डॉक्टर के हिसाब से तो उनके मसल ही नहीं है है ना बॉडी मास सब बिगड़ा हुआ है सारा गणित बिगड़ा हुआ है अरे इधर था इधर विचार में समाधान है उपयोगिता दिखती है वो फटाफट फटाफट छापते रहते हैं तो सोचिए थकान है उसका कारण एक मात्र है समाधान का अभाव आप बच्चे को देखिए बच्चे कभी थकते हैं क्योंकि उनको कोई समस्या अभी आई नहीं है धीरे आ रही हाँ पहुँची नहीं रहती उनका ओरिएंटेशन नहीं रहता तो चाय पी के आइए क्योंकि आप